शांति तो शांति शांति ये ना आपका सात पांच चलेगा अच्छा तो तो हो गया हाँ, जो आगे जो बता रहे ये देवतादी जो सृष्टि है वो तो बताने जा रहे क्योंकि उसी अक्षर से सारी सृष्टि देखिए सृष्टि जो बता रहे है ना तो में तात्पर्य नहीं है याद रखिये जो बता रहे में तात्पर्य नहीं।, नहीं मतलब ये हैं ना मान के बैठे उनको समझा रहे जो रहेवाद अपवाद है नहीं जो दीकर ना मान के बैठे उनको कैसा है उनके लिए समझा रहे इस समझाने के तामोल है इसके पीछे कारण है ये बताने में क्योंकि किसी को आलम्बन करके आपको समझाना पड़ेगा आलम्बन के बिना नहीं हो सकता जैसे भगवान को हम देह आरोप का भगवान का भी देखे हम ध्यान करते भजन करते हाँ। आलम्बन तो किया है ना मूर्ति को हाँ। इसको आलम्बन करता हाँ। इसलिए आलम्बन करके होता है तो उसको बता रहे हैं बहुदा देश बहुद्रूता मनुष्या पशवो वयांसपागृहव वो तप्चा सत्यं ब्रह्मचर्य विदि चा, चा, चा, बोल तो तो ऊपर से से जो आ रहे ना जी जी। उसको जी। भी जी। तस्मार, तस्मार बोल तो उसी अक्षर देवा बहुदा देवा देव का विशेषण है सत्तावन नंबर पे नहीं मिला पृष्ठ है छप्पन सत्तावन छपन छपन छप्पन छप्पन अच्छा ये समाज में खो गए <laughs> <laughs> मैं ना ना है वो चश्मा लगी नहीं, नहीं लगेगा नहीं शायद मेरे पास कोई ऐसे देख लीजिए किताब उनको देजिए सुन लीजिए आप सुन लीजिए श्रवण मात्र छो एक ऐसे नहीं आगे पूछना <laughs> तो तस्मात तस्मात तो बोलते यहाँ देखिए देव का विशेषण है बहुदा देवा। बहुदा देवा देवता देवता कितने तैतीस कोटि तैतीस कोटि नहीं तैतीस प्रकार आ, प्रकार प्रकार बोलते तैतीस कोटि बोलते हैं प्रकार है। तैतीस प्रकार था था तो वो संस्कृत में कोटि का अर्थ प्रकार, प्रकार। होता है भाव कोटि अभाव कोटि तो उसे वैसा अनुवाद किया तो तैतीस में मतलब अष्टावसु है एकादश रुद्र है द्वादश आदित्य है कितने हो गए और इंद्र और एक प्रजापति यही यजनीय देवता मानते हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है वो अलग है देवता मुख्या वो प्रजापति में आ गए पूरे <laughs> प्रजापति के अंदर वो तीनों हैं जो पुराण में ब्रह्मा विष्णु महेश्वर है ना तो इसमें आया है वायु आदित्य और अग्नि राधा ने प्रजापति को ब्रह्म हाँ प्रजापति ब्रह्मा हा, प्रजापति ब्रह्मा ही माने हाँ प्रजापति आप किस प्रकरण को दे अर्थ करना है ऐसा नहीं पिता को भी कहा प्रजापति पिता का नाम भी प्रजापति और विराट का नाम भी प्रजापति किनगर को भी प्रजा यहाँ तक प्रजापति ईश्वर को नहीं बोलते यहाँ तक प्रजापति कारण ब्रह्म को नहीं, कार्य ब्रह्म, ब्रह्म को प्रजापति मानते तो इसलिए यहाँ देवा मतलब अष्टावसु है आठ वशु मानते जैसा वो भीष्मिता भी है ना अष्टावसु में दू नाम का वसु थे दू नाम का अष्टावसु में गिना है घरो है और ध्रुव ध्रुव है ध्रुव मतलब ये ध्रुव नहीं है ध्रुवस्त धरो से कुछ पृथ्वी का कुछ नहीं सा... नहीं धर नाम का एक वसु नाम का। आ, उसको पृथ्वी को भी माना है नक्षत्र आदि है, है आ, इनको माना अष्टवशु भ्रदारण्यक में अलग ही माना है तो धरो है ध्रुव्च है सोम है और विष्णुश्च ये विष्णु नहीं उनका नाम विष्णु नाम का एक ध्रुव है और अनिल वायु नहीं हाँ अनला वायु में भी माना है और देवता भी और अनला प्रत्युष्चा प्रत्युष प्रभासा प्रत्युष और, और प्रभा है अष्टवशो माना है अष्टवशो में और ये अष्टवशो बदलते रहते कल्पन में एक नहीं रहेंगे हाँ वस्तु अलग अलग नहीं जैसे सप्तर्षि है ना अभी जो आज सप्तर्षि बदल जाएंगे अश्वत्तम आदि बनेंगे विष्णु और एकादश रुद्र है एकादश रुद्र में मूर्ति है और अजय का पादा अहिबुद्नो और विरूपाक्ष और सुरेश्वरा जयंतो बहुरूप त्र्यंबका अपराजिता वैवस्वत, मनवंतर नहीं लेना वैवस्वत, और सवित्र हरि ये अपना हनुमंत के लिए कौन सा नाम आएगा हनुमंत आगे जाके बनेंगे नहीं इसमें अभी तो उनको रुद्रों में मानते हैं है, ये विश्व रूप आदि को आधा ये ये ग्यारह अंजय ये है नो तो उसलिए हनुमान जी का जन्म हुआ था ये भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था न उसके लिए भस्मा के लिए एक बार किया था और दूसरा बाद वो अमृत मंथन ने अच्छा दो बार किया था धारण कर ना तो और भस्मा से बचाने के लिए भी किया था भस्मासुर शंकर जी के पीछे पड़े थे ना भगवान को शंकर जी के पीछे वो मोहिनी रूप करके उसको तो छला दिया था तो भगवान ने कहा आपने तो मोहिनी को ग्रहण किया तो मेरे लिए एक बार मेरे लिए तो मोहिनी रूप करके वो नृत्य कर और हरि और हरे दोनों एक आकार होते हैं उनसे कभी उनका तेज निकलता दोनों का हर का तो तेज को वो कहते वायु देवता कोई तेज व्यर्थ नहीं कि अपना से कौन है वो अलग है हाँ वो अलग है वो विष्णु का मोहिनी रूप से अरवर ऋषि अरवर ऋषि का यज्ञ कुंड में स्थापित करो समय काम आएगा इसलिए वायु ने जाके उसमें स्थापित किया हनुमान जी के तीन पिता है ना शंकर जी का तेज हाँ। है वायु ने जाके वहाँ स्थापित किया और केसरी तो उसका पिता ही है अंजनी अंजनी थी पूर्वकल्प में अपसरा थी पद्मपुरा उसका नाम है पुंजस्थला नाम पुंजिसला नाम की अपसर आती तो वायु देवता से उनका ज़्यादा वो तो हैं। ये दोनों एक जैसे जल में क्रीड़ा कर रहे थे वहाँ मतंग ऋषि ध्यान कर रहे थे मतंग ऋषि तो ये दोनों क्रीड़ा कर रहे थे तो जल उड़ के इनके ऊपर गिर जाता है मतंग ऋषि बोलते तो थे कहाँ से जल आ रहा है वहाँ जाके ही दोनों क्रीड़ा कर रहे वो कह देखो तुम यहाँ कर रहे ठीक नहीं दोनों अनुचित है उन्होंने कहा जल में सबका अधिकार है तो बोलते देवी मुझे पता है जल में सबका अधिकार है सबका है किंतु तो इस क्षेत्र में ऐसा मत करो तुम तो मानती नहीं बहुत वायुदेव चुप रहता है तो ज़्यादा करके आप भी आए हमारे साथ मतंग ऋषि को लल कर और जल फेंकती जोर जोर से तभी उनको गुस्सा आता है अच्छा तुम तो रूप में इतना भी है या वो तुम बंदरी बनो छाप दे उसी समय वो बंदरी बन बाद में वायुदेव बहुत प्रार्थना करते हैं उन्होंने एक स्त्री है कुछ बोल दिया आप इतना बड़ा शाप दिया कि ठीक नहीं छाप दिया भी वापस तो नहीं ला सकते हैं तो एक उपाय बता रहा हूँ ये शंकर जी को उपासना करें अगले उसमें अंजनी मन के आएंगे स्वयं शंकर जी का आम चेन के गर्भ उठाएंगे तो बाद में वही कुंजर राजे की कन्या बन जाती हो अंजनी और वही जो कि उस समय में शंकर जी ने कहा उसको वायु को जाओ वही जो तेज है ना उनके गर्भे में स्थापित करूँ तो वही तो तीन पिता हो गए थे हरवर्षि का तो इसलिए ये हो गए और द्वादश आदित्य हो गए तो उसमें विवस्वान है अर्यमा पूषा त्वष्टा उसका त्वाष्टा विद्या भी है अर्यमा पित्रिकणों में भी आता है हाँ वो भी आता है त्वाष्टा है सविता है भग है धाता है विधाता है और वरुणा मित्रा शक्रा और उरुक्रमा ये बार आदित्य है आदित्य और इंद्रा हो गए तेईस और ये आ, अपना बत्तीस प्रजापति हो गया <coughs> तेईस इसलिए बहुदा देवा संप्रसूता <coughs> सम्यग्रूपेणा प्रसूत <coughs> देखिये हम प्रसूता शब्द नहीं बोल रहे समुपसर्ग लगा दिया अच्छे प्रकार से भले भले प्रकार से उत्पन्न हो गए किससे से और एक साध्या साध्या बोल दो देवता में एक देव विशेष होते देवता में जैसे किन्नर है किम पुरुष है यक्ष है गंधर्व है अलग अलग साध्य वो किन्नर होते नाचने वाले गंधर्व होते बजाने वाले कुछ में एक साध्य गण होते तो इसलिए बोलो साध्य और मनुष्य जो अनेक प्रकार के जो मनुष्यकृति है ना जितने भी वो मनुष्य मनुष्य बोल कर्म के अधिकार मनुष्य पशाव पशावो बोलते तो यज्ञ का अंग भूत या तो ग्राम्य पशु हो अथवा अपना आता हुआ जंगल के पशु।, वन के पशु वन के दोनों ये सारे उत्पन्न हो गए वयांशी वयांशी बोलते तो आकाश में उड़ने वाले पक्षी ये भी और प्राणापानो उसके साथ साथ प्राण और अपान प्राण अपान मतलब ये नहीं पांचों प्राण लेना प्राण है अपान दो को इसलिए ग्रहण किया है मुख्य शरीर में प्राण और अपान मुख्य है तो प्राण की गति है ऊर्धा है अपान की गति है अधो है तो प्राण अपो नाभि से ऊपर सदा ऊपर ले जाता है अपान नीचे की ओर। माने जो हम छोड़ते हैं उसको प्राण कहें। ऊपर जो बाहर से ना लेते वो तो श्वास और उच्च्वास है हाँ। तो उसका नाम ये प्राण का पूरक है जो बाहर लेते हैं ना श्वास उच्च्वास ये तो प्राण का बाह्य वायु पूरक है प्राण शक्ति निरंतर वो उसका उर्ध गति माना जाता है और अपान की गति नीचे माना जाता है नाभि से नीचे बीच में व्यान है ना नाभि में वो पकड़ तो के उड़ान में और उग नया नाथ निरंतर वो सामने की ओर जाता है और अन्यत्र ऊपर जो ले जाता है उदान पा मरने के बाद के जो है वो तो देवदत्ता धनंजय है उदाना तो इसलिए आये न उसमें अतरे उपनिषद में उस परमात्मा ने अन्न को उत्पन्न किया अन्न उत्पन्न करने के बाद उस लोकपालों को कहा अन्न को ग्रहण करो अतरे में पहले लोकों को सृष्टि किया लोकपालों को सृष्टि किया और उन्होंने कहा भूखे हैं भोजन बनाओ तो भोजन लाए उन्होंने तो उसके बाद उनको अन्न को ग्रहण करो पहले वाणी से ग्रहण करने का प्रयत्न किया अन्न दौड़ने लग गया इसी प्रकार अंतः अपान से ग्रहण किया खाने का मतलब हम जो भी भोजन खाते हैं ना ये अपान नीचे खींचता है अपन वाज तो इसलिए योगी लोग क्या करते हैं जो प्राण है ना वो अपान में डालते हैं तभी तो वो अंतर्धन होते जमीन में और अपान को प्राण में यदि डाल तो आकाश मार्ग में जाते ये माना है ये जो बाहर जो लेते हैं ना हम लोग श्वास उच्छ्वास प्राण को अपान में डालेंगे तो जमीन के अंदर जाएंगे नीचे की ओर और यदि अपान को ऊपर डालें तो आकाश मार्ग में उड़ जाएंगे योग्य लोग उसके लिए प्राणायाम के द्वारा अभ्यास बहुत करना पड़ता है जैसा हमारा अभी जो प्राण चल रहे ना दस बारह में सामान्य तो जो व्यक्ति है ना उसका प्राण चलता है दस बारह दस अंगुल बारह अंगुल अतः हाँ। इतने खींचना छोड़ना और स्वस्थ व्यक्ति का जो प्राण चलता है एक मिनट में पंद्रह बार चार सेकेंड में एक बार प्राण चलता है तो मतलब एक मिनट में पंद्रह बार आप चल रहे दौड़ रहे काम कर रहे उसमें सो रहे प्राण ज्यादा चलता है अब ध्यान हो गए प्राण कम, कम चलता चल है धीरे धीरे-धीरे वो आप यदि आप एक अंगुल अथवा दो अंगुल में लाया तो अदृश्य होते बोलते होंगे। योगी, योगी लोग अदृश्य क्या प्राण को एक अंगुल दो अंगुल में लाते हैं ना अभ्यास करते करते अदृश्यत्व तो आ जाता ऐसा बोलता है सांस जितना कम चलता है ठीक है आयु आपकी स्वास्थ्य की गति पहले से बन के आई है साधना से आप थोड़ा ये कर सकते हैं तो वो तो एक तो में कम करें करे तो दूसरे में जाता भी होता है, है? है? पंद्रह बार जाता है आपका जैसे जैसे आप समाधि ना क्या होता है समाजिस्त हो जाएंगे उसमें हाँ बस इतना है आपका प्राण संयम होने से मन संयम होता है दोनों का एक साथ है तो ये प्राण और अपान किंतु वहाँ कहा इसमें है कि शायद मुंडक में ना प्राणे ना अपने ना मृत्यु जीवती प्राण और अपान के द्वारा मनुष्य नहीं जी रहा को है कोई अलग तत्व है अलग कौन है वो अक्षर कट में नहीं है ना प्राणे ना अपाने ना मरत्यो जीवती प्राण से भी हाँ प्राण से भी जीवित नहीं है अपान से भी नहीं किसी अन्य से अन्य मतलब वही अक्षर परमात्मा ऐसा प्राणापानो उसके बाद ब्रीह यवो यज्ञ का साधन ब्रीह और यव सामग्री हाँ सामग्री उपालक्षण सभी है मुख्य रूप से ब्रीहयो और तपश्च अलग अलग प्रकार का तप है भिन्न भिन्न प्रकार का जो तप है जितने भी श्रद्धा श्रद्धा का मतलब आस्थी की बुद्धि श्रद्धा मतलब ये राजसिक और तामासिक नहीं लेना राजसिक और तामासिक नहीं लेना तीन प्रकार के हैं ना त्रिविधा बहुत ही श्रद्धा श्रद्धा के बिना कोई पुरुष है ही नहीं श्रद्धा <coughs> पुरुष या तो तामसिक श्रद्धा होगी या राजसिक होगी जैसा मान दीजिए राजनेता के प्रति श्रद्धा है राजसिक फिल्म एक्टरों के प्रति है उनका फोटो लगाएंगे तो तामसिक हो गए वो भी तामासिक और महापुरुष संत है अरे तो भगवान है इनके प्रति श्रद्धा है वो राजस्व है वो देखिए वहाँ गीता में देखिए दो बोल रहे हैं एक तो बता रहे हैं सत्वा संजायत ज्ञानम और दूसरा बता रहे हैं श्रद्धावान लबते ज्ञानम हुँ। ज्ञान का दो कारण बताए ना सत्वात तो यही सत्व श्रद्धा इसलिए सत्व को जोड़ दीजिए दोनों को एक वाक्य बना दीजिए सात्विक श्रद्धे ना ज्ञानम नहीं तो दो वाक्य नहीं होगा वहाँ तात्पर्य श्रद्धा में सात्विक श्रद्धा हाँ तो भगवान को दो बार करना पड़ेगा ना सत्वा ज्ञानम और उसके बाद अपना श्रद्धावन लान तो इसलिए वहाँ सात्विक श्रद्धा ये जोड़ना पड़ेगा तो श्रद्धा है सत्वा संजाय में सत्व गुण समझ आएगा वो सत्व हो गया और उसमें श्रद्धा श्रद्धावान लबते दोनों एक दोनों एक मिला दीजिए तो सात्विक श्रद्धा से ज्ञान होगा तामसिक और राजसिक से नहीं होगा तात्पर्य तो श्रद्धा हो गया सत्य सत्य भी दो प्रकार है लौकिक और पारंपरिक और सत्य भी वहां माना है देवी भागवत में आया है सत्यम ना सत्या खलु यत्र हिंसा सत्यम ना सत्या खलु यत्र हिंसा दयान्विताम अन्तमेव सत्य वहां बोल रहे हैं। देवी भागवत वो सत्य आपका सत्य नहीं है जैसी यदि आपका हिंसा हो रही आपने सत्य बोल दिया और किसी का मृत्यु हो रहा है जैसा मान लीजिए कसाई गाय को ले जा रहा है आपने देखा गाय भाग गई कसाई से हाथ छोड़ा कर आपने देखा तो आपसे पूछा गाय कहा गई आप यदि सत्य बोल दिया वो पकड़ के मारेंगे गाय को तो सत्य नहीं अतः किसी का प्राण संकट और मृत्यु हो रहा है उसी यही पूछा था ना उसी में आ गया सत्य नाम का ब्राह्मण से हाँ जो देखता है बोलता है पश्य अहो व्यादा बार बार मैं इसलिए हाँ सत्यम न सत्य खलु यत्र य दयान्वित इसमें दया है किसका इसका रक्षा हो रहा है अनुतमेंव सत्यम झूठ है किंतु सत्यमान है इसलिए सत्य का है ना वही होना तो सत्यम ब्रह्मचर्यम बोलता वही अपना गृहस्थादिधर्म है उसे जितना वह आया है ब्रह्मचर्य बोलते हैं ऋतु भार्यम उपगछे स ब्रह्मचर्य गृहस्थी के लिए बताया केवल ऋतुकार रक्षा करने के लिए जाए तो ब्रह्मचर्य माना है और विधिश्चा विधि बोल तो अनेक प्रकार का विधि नियम विधि हो अथवा परिसंख्य विधि हो अथवा अपूर्व तीन विधि माना है मुख्य रूप से नियम नियम विधि अपूर्व विधि परिसंख्य विधि नियम विधि मतलब जहाँ दो प्राप्त है जी। उसमें एक को जो विधान करते हैं वो नियम विधि दोनों जैसा मान लीजिए ब्रिहीन आवहानती अभी यज्ञ यज्ञ के लिए आपको पुरोड़ास बनाना है तो थोड़ा सा बनाना है आपने सोचा चलो नकून से आता वो सील बट्टा से सील करके तभी तो नहीं नहीं कूट करके ही बनाना पड़ेगा बोले नहीं कूट करके तभी आपको अदृष्ट नियम हो गया और अपूर्व विधि मतलब जहाँ पहले किसी से मालूम नहीं है आपको तो नया विधान करना जैसा दर्श पूर्णिमाशाभ्यम विजेता यह पूरा हो गया परिसंख्य विधि अब विधि मिलते पंच पंच नक्ष दर्श पूर्णिमा से स्वर्ग मिलता है नहीं ना विशेष विधान कर रहे हैं ना नया विधान है अपूर्व विधि है ये सारा विधिया बोल रहे है। ये सब उत्पन्न हो गया महासे में देखे पुरुषात् कर्मांगूता उस पुरुष तस्मात् बोलते पुरुषार्थ कर्मांग देवा देव का अर्थ कर रहे उसी पुरुष से कर्म का अंग कौन देवता क्योंकि हाँ वो भी अंग है क्योंकि देवताओं को लक्ष्य करके है ना आप उद्देश्य दे रहे हैं न देवता यज्ञ का मतलब क्या है देवता उद्देश्य न द्रव्य त्याग इसलिए बोलते हैं ना इंद्रा स्वाहा न इद मम उय स्वाहा न इधम मम ये भी कहना पड़ता है इंद्र को स्वाहा मैं दे रहा हूँ मेरा नहीं, मेरा नहीं। <coughs> देने के बाद नहीं होता अपना दे दिया तो इसलिए इसलिए ये अंग है वो तो इसलिए बोल रहे कर्मांगा भूत देव बहुदा बहुदा, बोल तो बहुदा, बोल तो अनेक प्रकार वस्वादी गण भेदे न अष्टवशु रुद्र द्वदश आदित ये गण है उनका समुदाय परमात्मा।, अक्षर अक्षर परमात्मा, अक्षर परमात्मा, परमात्मा से <laughs> <laughs> उत्पन्न होंगे कारण से पर... विवर्त है इनका, ये जो विवर्त है इसकी उत्पत्ति है ना विवर्तना परिणाम नहीं विवर्त का मतलब है अपना कार्य सम विषम सत्यकत्व कार्य विषम सत्त कारणकत्व विवर्तत्व कार्य का विषम सत्ता जो कारण है वो विवर्त होता है जैसा कार्य हुआ जगत विषम सत्य उसका सत्ता हो गई व्यावहारिक सत्ता और उसका कारण है परमात्मा पारमार्थिक सत्ता ये अपना विषय है अथवा जो कारण जैसे के तैसा अन्य भी भी <laughs> परिवर्तन ना होते में दिखता है। वो गए <laughs> तो इसलिए हम बता रहे संप्रसूता साध्या साध्य का अर्थ कर देव विशेषा देव तो में एक विशेष देवता मनुष्य बोल तो कार बोले सभी मनुष्य ने कर्माधिकृत मनुष्य बाकी मनुष्य है ना मनुष्य रूपेण ना, नाम मात्र के लिए मनुष्य हाँ मुख्य तो मतलब कोई भी यज्ञ अलग अलग यज्ञ लोग हम पर जो माने कर्म के अधिकारी उनको ही लेना आ, है। मुख्य रूप से त्रिवरण हो गया फिर तो। हाँ त्रिवरण में भी जो कर्म कर सकते हाँ। है, बस विद्या दानम सकतेलो मनुष्य रूपेण मृगश्चरण केवल कहने के लिए मात्रा दो पैर वाले आया है पशव द्विपद चतुर्पदी बोल रहे दानम नशिलाम हाँ सूची बता ना दो पैर वाले भी पशु है चार पैर वाले पशु का मतलब क्या पश्यती विषयान पशु निरंतर विषय में जो रमे थे पश्यंती विषयान पशु अब वो भी उनके लिए क्या पेट भरा मनुष्य का भी पेट भर तो पशु हो गए ना तो इसीलिए अथवा अविद्या अविद्यारूपाशेण बदनाती थी, थी पशु अविद्यारूप से बदे हुए अष्ट पाश है ना लज्जा भयाशंका जुगुश जुगुप्से पंचमी जातिकूल शीलम चो पाशा प्रकर्ति पाशब्दो भवीव पाश मुक्त सदाशिव अष्टशमा आगमें तो इसलिए मनुष्य बलतु कर्मादिकृता पशवो बोलते ग्राम्यारण्य यंगूतवा ये कवल नहीं सारा जगत यज्ञ हे बृद्ध पांगकर्म पांगतम यज्ञ पांगतम पशु सारा जगत है यज्ञात्मक है उसको बोलते पांगत कर्म का है पांग बोलते पांचों के द्वारा संपादित होता है वहाँ दैवी वित्त मानुषी वित्त यजमान यजमानी पुत्र ये पांच हो गया और आध्यात्मिक में मनु को माना है यजमान वाणी को माना है जाया वाणी और मन के साथ जो संबंधों के उत्पन्न हुआ जो प्राण है कर्म वो पुत्र हो गया और ये मानुष वित्त हो गया आंख ये दैवी वित्त है अध्यात्म ये पाकत कर्म और पंचभूत भी सारा जगत है पंचीकृत है वो भी यज्ञ है उसको भी यज्ञ माना इसलिए सारा जगत को पांग कर्माना यज्ञ रूप माना है दृष्टि है ना उपासना के तो इसलिए हम बता रहे हैं कर्म जो पांच के द्वारा पांचों के द्वारा, पांचों के द्वारा। पंच भी संपदते थे थे पांगतम तो बाह्य यज्ञ पांच है और उपासना में भी पाँच है वहाँ देखे यजमान हो गया यजमान दो हो गए वहां ये अपना मानुष्य मानुष्य हो गया वो अवश्य है जी। और दैवीवित्त मतलब शास्त्र हो गया शास्त्र हो गया दैवीव और पुत्र पांच हो गया और आध्यात्मिक में यजमान है मन और वाणी हो गई जाया पत्नी आपने जो प्रजापति कहा नहीं आध्यात्मिक बता रहा हूँ अच्छा मन को यजमान मन को यजमान हाँ? माना वाणी को जाया पत्नी माना है हाँ। मन और वाणी का जो अनुसंधान होता है दोनों का उसको उस कर्म का नाम है प्राण रखा वो पुत्र है तीन हो गए और मानुष वित्त आंख माना है क्योंकि तो अब धन उससे आंख से देखते हैं ना और दैवी वित्त शास्त्र कान से सुनते हैं शास्त्र शास्त्र तो आंख से ही देखना इतना नहीं होता सुनने से होता है तो इसलिए दैवी वित्त है ये पांच दृष्टि करके उपासना की जाती है इसको पांगत कर्म कहा जाए तो इसलिए सारा जगत पांगतात्म तो है तो इसलिए हाँ सारे तो ग्राम्य अरण्य ने वशी वयांशी का अर्थ करे पक्षिना मनुष्य आदि नाम प्राणापान आगे प्राणापनों का अर्थ कर रहे जीवन रूप प्राण और आपान अतः श्वास उच्चवास ये है मनुष्य का जीवन के लिए उपयोगी है इसको भी उत्पन्न किया आहूति दे रहे अहर अनायसेना दे रहे ये हम प्राण और श्वास और उच्चवास है ना आहुति माना है हाँ वो जो अहम ऐश्वर है अंदर प्राण देखिए प्राण का मतलब ये जो हम छोड़ रहे वो प्राण नहीं प्रान हम है हम लोग ये प्राण बोलते हैं ना तो प्राण बोलते जान शक्ति क्रिया शक्ति आत्मक हिरण्य गर्भ का नाम अन्यथा मान लीजिए मूर्ति में, में प्राण प्रतिष्ठापन किया बोलते हैं ना मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापन क्या प्राण आया क्या उसमें जैसे हम प्राण छोड़ रहे वो छोड़ रहे अर्थात मंत्र के द्वारा ज्ञान शक्ति और क्रियाशक्ति उसमें आह्वान किया जाता है तभी इसलिए प्राण प्रतिष्ठा मतलब अभी ये ये मूर्ति नहीं भगवान है इसमें दो शक्ति आह्वान किया है, है प्राण प्रतिष्ठा तो ये बोल रहे मनुष्य नाम आदि से सब लीजिए जीवनम मतलब जीवन उपयोगी प्राणापानो ये उत्पन्न किया ब्रीही यवो हविरातु हविष्य के लिए खाने के लिए नहीं तो हम खा रहे वो भी आहूति है दृष्टि करे तो वो भी आहुति इसलिए आया है प्राण उपासना के लिए सबसे बड़ा यज्ञ ये है ये यज्ञ तो भारी यज्ञ है ना उससे भी श्रेष्ठ यज्ञ माना है माहुति देते हैं ना खाते उसमें तो यज्ञ दृष्टि करे चांदो के में आया तो प्राणाय तो स्वाहा अपानाय स्वाहा समान जो सामान्य इसमें अंतर पड़ता है प्राणाय स्वा अपान समान स्वानाय उद्यानाय स्वा तो एक आहुति दिया उसके बाद हर आहुति के प्रति आप चिंता नहीं किया तो बाह्य यज्ञ जितना है उतना ही फलदायक माना है आहुति दे रहे हैं ना वैश्वान को दे रहे हैं ना ये ऋत्विक माना है चार चार वेद के तो उससे आहुति दे रहे मंत्र के साथ और उसके बाद पुनः आज के पहले जो हम आचमान किया है ना ये प्राण का वस्त्र है जल को जल को वस्त्र माना है अब भोजन किया यदि आचपान नहीं किया तो उसका प्राण है ना वो नग्न रह है अनग्नम न कुरियात तो इसलिए पहले भी आचपन होना चाहिए बाद में जैसे पूजा करते हैं आप देखे, उत्तर पूजा भी होती है पूर्व के बाद वैसा ही बाद में आचपन अंत बीच में यदि बिल्कुल नहीं बोले एक शब्द भी आपका यज्ञ होगा, ये जो यज्ञ है उससे भी ज़्यादा माना है सबसे बड़ा है एक हाँ बीच में आप चिंतन कर सकते आहुति एक एक आहूति दे रहे भगवान का यज्ञ माना है इसलिए हम बोल रहे हैं हवी हव आर्थ तपश्च तपस्या का अर्थ कर कर्मांग पुरुष संस्कार लक्षण पुरुष का संस्कार करने वाला है ना वो अथवा स्वतंत्र फल दोनों लेना तप का दोनों अर्थ करे एक तो कर्म जो है ना माने फल का साधन दिया है ना यार यहाँ कर्मांग पुरुष संस्कार लक्षण एक स्वतंत्रम फल साधन दोनों अर्थ हुआ एक तो हो गया आपका जो कर्म कर रहे है ना उसके लिए पुरुष का संस्कार करने वाला हुँ। हुँ। ये तो पहले हो तपस्या कर रहे कर्मांगा, माने कर्मांग माने जो नियम हाँ, हैं उसके तप, लिए, तप एक होगा एक हाँ। स्वतंत्र फल देते दे, जैसा मान लीजिए वो तपस्या कर रहे वो स्वतंत्र फल है जैसा मान दीजिए उदगीत उपासना ओंकार की यदि उद्गीत उपासना मानते वो कर्मांग उपासना है एक उदगीत कर्म उस उद्गीत कर्म में ओंकार भी आया है उस ओंकार में उद्गीत दृष्टि करके उपासना करेंगे ना वो कर्मांग हो जाएगी उसको कर्मांग माना है और यदि ओंकार की स्वतंत्र उपासना करेंगे न उसका फल अलग है तो इसी प्रकार या तो स्वतंत्र फलदायक है अतः उसका अंग मान लीजिए श्रद्धा यत्पूर्वक पुरुषार्थ साधन प्रयोग चित्त प्रसाद बुद्धि केवल आस्थिक बुद्धि नहीं बोल रहे हैं हाँ जिसके कारण संपूर्ण पुरुषार्थ साधनों का प्रयोग चित्त की जो प्रसन्नता देख एक नहीं बोल रहे संपूर्ण पुरुषार्थ साधन या तो धर्म हो अर्थ हो काम हो मुख्य रूप मोक्ष है इसलिए सर्व पुरुषार्थ ले रहे चार पुरुषार्थ है ना सर्व पुरुषार्थ हाँ धर्मार्थ कामोक्ष सबको ले रहा तो इसलिए जिसके कारण संपूर्ण यावत पुरुषार्थ साधन का प्रयोग चित्त की एक प्रसन्नता केवल प्रसन्नता नहीं आस्थिक बुद्धि तो इस आस्थिक बुद्धि का नाम है रद्द तथा सत्यम इसी प्रकार सत्य सत्य का अर्थ कर रहे हैं अंतम अंत वर्जनम अंधत बोलते मित्य मित्य से रहित मतलब वंचकत्व ना हो उसमें झूठ पन्ना हो चे रहित वर्जनम यथा भूतार्थवचनम सृष्ट कर रहे उसी को यथार्थ भी हो और साथ-साथ में अपीड़ा करा अभी बताए ना सत्यम न सत्या खुलु यत्र हिंसा दयान्विताम चंधतमेव सत्यम अब सत्य बोल दिया दूसरे को पीड़ा हो गए वो, वो सत्य नहीं माना नहीं जाता अभी किसी का प्राण रक्षा हो रहे अंधत भी सत्य माना जाता है यदि दोप्रयुक्तियाँ यथार्थभूतवचनम च पीड़ा करम और दूसरे को पीड़ा कुपीडा ना नादे ब्रह्मचरिया बोलते वही मैदुना सामचर ग्राम्य धर्मादिशे विधि विधिश्च म कर्तव्यता वह होता है कि भावित क्या भाव कथम भावद की नाता है मीमा का बता रहे मीमस में दो होता है एक आर्थिक भावना होती है एक शाब्दिक भावना होती मीमांसा में जैसे यजेत तो बोलते हैं ना इजेत बोलने बोले इजेत में दो निकालते हैं एक आर्थिक भावना एक शाब्दिक भावना तो उसमें तीन आते किम भाव किम केन न कतम एक कथम भाव क्या बोलते किस किसके संपादन करें किसके द्वारा संपादन करें कैसा संपादन करें अभी याद करो बोल रहे हैं ना इतना करे तो किसका संपादन करे किसके द्वारा करे कैसा करे तो किम संपादन किम भाव एक स्वर्गम भावित तो। स्वर्ग की भावना भावना को तो उसके साथ के ना यागेना याग के द्वारा कतम बोल तो इस इस प्रकार करो पहले ये इसको डालो इसके बाद ये इसके बाद प्रका ये तीन होता है किम के कतम कथम इसी को बोलते है इसी का नाम है विधि पहले डालने वाला बाद में डाले तो नहीं चलेगा बाद में पहले डाले तो नहीं किम के कतम तीन होते एक में किम भावएत के ना कतम भावित ये जिज्ञासा होगी तो किम भावयत का जिज्ञासा करेंगे स्वर्गम भावयत अथ संपादय तो वो होगा केना यागेना या कतम बोलते इस इस प्रकार को इसको बोलता नाम है विधि ये तीन जिसमें रहेगा ना हुँ. उसको विधि कहते हैं किम केना ना कतम उसको शाब्दिक और आर्थिक भावना बोलते हैं तो ये बता विदिश्चा कर्तव्य था कर्तव्य था और आगे ये बता रहे ये सात प्राण है हमारा ऐसा तो सात नहीं है ऊपर के जो सात बता रहे ये सप्ताह ज्वाला है ना दो चार <coughs> और ये इनकी उत्पत्ति और इनका विषय इनकी देवता सब बताएंगे आगे ओम पूर्णम पूर्णमे नम पूर्ण पूर्णम पूर्णशा पूर्णमाता पूर्णमेवा ओम शाम शायद